विनय पत्रिका श्रीराम स्तुति कौशलाधीस जगदीश जगदेकित अमित गुण विपुल विस्तार लीला गाय चरित सुपवित्रुतिशेष सुख शंभुशन का मुनिमन शीला वारचर वपुषरी भक्त निस्तार पर महिमाति धरणीकृतनाभमहिमातिगुर्वी सकलयज्ञान समय उग्र विग्रह क्रोन मर्दितुजेश उर्वी कमठयतिकट तनु कठिन पृष्ठोपरी भ्रमत मंदर कंड सुख मुरारी त्रगटकृत अमृत गोविंदरा इंदु बृंदारका बृंद आनंदकारी मनुज मुन सिद्धसुरसक दुष्टिज धर्म हरता अतुल मृगराज वपुरित विद्धरित आरि भक्त प्रहलाद अहलाद करता छलन बलि कपट वटुप वामन ब्रह्म भुवन पर्यत पद तीन चरण नख नीरत्रोक पावन परम विभु जननी दुसहशोकहरण क्षत्रियाधीशिक नौकेशर विप्रतम जलद रूपम विषभुज दंड दस सीस खंडन चंड बेग सायक नौमे राम भूपम भूमि भर भार हर प्रगट परमात्मा ब्रह्म नर रूप धर दृष्णकुलश राधारमण कंस वंसाटूम के, के प्रबल पाखंड महिमंडलाकुदेख निंद्यकृत अखिलम कर्मजालम जुद्ध बोधक घन ज्ञान गुण धाम अज बौद्ध अवतार वंदे कृपार काल कलिजनित मलमलिन मन सर्वर मोहनिशी निबड़ यवनाधकार विष्णु यस पुत्र कल दिवाकर उदित दास तुलसी हरण पिबती भारम हे कौशलपति हे जगदीश्वर आप जगत के एकमात्र हितकारी हैं आपने अपने अपार गुणों की बड़ी लीला फैलाई है आपके परम पवित्र चरित्र को चारों वेद शेष जी सुखदेव शिव सनकादि और मननशील मुनि जाते हैं आपने मत्स्य रूप धारण कर अपने भक्तों को पार करने के लिए महाप्रलय के समय पृथ्वी की नौका बनाई आपकी अपार महिमा है आप समस्त यज्ञों के अंशों से पूर्ण हैं। आपने बड़े भयंकर शरीर वाले हृणाक्ष दानों का मर्दन करके शोकर रूप से पृथ्वी का उद्धार किया हे मुरारे आपने अति भयानक कछुए का रूप धारण करके समुद्र मंथन के समय रसातल में जाते हुए मंद्राचल पहाड़ को अपनी कठिन पीठ पर रख लिया उस समय उस पर पर्वत के घूमने से आपको खुजलाहट का सा सुख प्रतीत हुआ समुद्र मथने पर आपने उसमें से अमृत कामधेनु लक्ष्मी और चंद्रमा को उत्पन्न किया इससे आपने देवताओं को बहुत आनंद दिया आपने अतलित बलशाली नृसिंह रूप धारण करके मनुष्य मुनि सिद्ध देवता और नागों को दुख देने वाले ब्राह्मण और धर्म की मर्यादा का नाश करने वाले दुष्टदानव हिरण्य कश्यपुरूप शत्रु को विदिन कर भक्तवर प्रहलाद को आह्लादित कर दिया आपने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि को छलने के लिए पहले तीन पैर पृथ्वी मांगी पर नापते समय तीन पैर से सारा ब्रह्मांड तक नाप लिया नापने के समय आपके चरण नक से तीनों लोगों को पवित्र करने वाला गंगा जल निकला आपने बलि को पाताल में भेज और वह राज्य इंद्र को देकर देवमाता अदिति का दुस्सहशोक हर लिया आपने सहस्रबाह आदि अभिमानी क्षत्रिय राजा रूपी हाथियों के समूह को विदीर्ण करने के लिए सिंह रूप और ब्राह्मण रूपी धान्य को हरा भरा करने के लिए मेघरूप ऐसा परशुराम अवतार धारण किया और राम रूप से दस सिर तथा बीस भुज दंड वाले रावण को प्रचंड बाणों से खंड खंड कर दिया ऐसे राजराजेश्वर श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ भूमि के भारी भार को हरने के लिए आप परमात्मा शुद्ध ब्रह्म होकर भी भक्तों के लिए मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुए जो वंश रूपी कुमिदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा राधा जी के पति और कंसादि के वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि अग्निस्वरूप थे प्रबल पाखंड दंभ से पृथ्वी मंडल को व्याकुल देख कर आपने यज्ञादि संपूर्ण कर्मकांड रूपी जाल का खंडन किया ऐसे शुद्ध बोधस्वरूप विज्ञान घन सर्व दिव्य गुण संपन्न अजन्मा कृपालु बुद्ध भगवान की मैं वंदना करता हूँ कलिकाल जनित पापों से सभी मनुष्यों के मन मलिन हो रहे हैं आप मोह रूपी रात्रि में रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्योदय की तरह विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रूप से कल के अवतार धारण करेंगे हे नाथ आप तुलसीदास की विपत्ति के भार को दूर करें सकल सौभाग्य प्रद सर्व सर्वे भद्र निधि सर्वाभिराम सर्वहद कंज मकरंद मधुकर ऋचिर भूपाल सर्वसुख धाम गुणग्राम विश्राम पद नाम संपद मतपुनीत निर्मल शांत विशुद्ध बोधातन क्रोध मदहरण करुणा निकेत अजितरपाधि गोतीत अव्यक्त विभुमन मद अजमद प्राकृत प्रकट परेरका वंदेतरीय भूधर सुंदरम श्रीवरम मदन मद मथन सौंदर्य सीमाम्य दुष्प्राप्य दुष्प्रेच्य दुष्तर्क दुष्पर संसार हर सुलभ मृदुगम्यम सत्यकृत सत्यरत सत्यव्रत सर्वदा पुष्ट पुष्टसुष्टसकारी धर्मवर्मि ब्रह्म कर्म बोध विप्रपूज्य ब्रह्मण्य जनप्रिय मुरारी नित्य निर्व निर्माण घन हरियाणन सच्चिदानंदमूल सर्वक्षकूटस्थ गुहा भक्ता सिद्ध साधक साध्यवाच्यवाचकूपन्त्रपक जाप्य सृष्टिष्ट परम कारण कंजनाभ जलदाभ तु सगुण निर्गुण सकल दृश्य द्रष्टा व्योम व्यापक विरज ब्रह्म वर्देश वामन विमल ब्रह्मचारी सिद्धवृंदारका बृंद वित सदा खंडिपाखंड संदोह अपहरण सम्मोह अज्ञान गुण सन्निपात वचन मन कर्मगत शरण तुलसी दास त्रास पाथो दिव्य कुंभ जातम समस्त सौभाग्य के देने वाले सब प्रकार के कल्याण के भंडार विश्वरूप विश्व के ईश्वर सबको सुख देने वाले शिव जी के हृदय कमल के मकरंद को पान करने के लिए भ्रमर रूप मनोहर रूपवान एवं राजाओं में शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ हे श्री राम जी आप सब सुखों के धाम गुणों की राशि और परम शांति देने वाले हैं आपका नाम समस्त पदार्थों को देने वाला तथा बड़ा ही पवित्र है आप शुद्ध शांत अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप क्रोध और मद का नाश करने वाले तथा करुणा के स्थान हैं। आप सबसे अजय उपाधि रहित मन इंद्रियों से परे अव्यक्त व्यापक एक निर्विकार अजन्मा और अद्वितीय हैं परमात्मा होने पर भी प्रकृति को साथ लेकर प्रकट होने वाले परम हितकारी सबके प्रेरक अनंत और निर्गुण रूप हैं ऐसे श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ आप पृथ्वी को धारण करने वाले सुंदर लक्ष्मीपति सुंदरता में कामदेव का गर्व खर्ब करने वाले सौंदर्य की सीमा और अत्यंत ही मनोहर है आपको प्राप्त करना बड़ा कठिन है आपके दर्शन बड़े कठिन है तर्क से कोई आपको नहीं जान सकता आपकी लीला का पार पाना बड़ा कठिन है आप अपनी कृपा से आवागमन रूप संसार के हरने वाले भक्तों को सहज ही में दर्शन देने वाले और प्रेम तथा दीनता से प्राप्त होने वाले हैं आप सत्य को उत्पन्न करने वाले सत्य में रहने वाले सत्य संकल्प सदाही पुष्ट दिव्य शक्ति सामर्थ्यवान संतुष्ट और महान कष्टों के हरने वाले हैं धर्म आपका कवच है आप ब्रह्म और कर्म के ज्ञान में अद्वितीय हैं ब्राह्मणों के पुज्य हैं ब्राह्मणों और भक्तों के प्यारे हैं तथा मुरदानों के मारने वाले हैं हे हरे आप नित्य ममता रहित नित्य मुक्त मान रहित पापों के हरने वाले ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद घन और सबके मूल कारण हैं आप सबके रक्षक सबको मृत्यु रूप से भक्षण करने वाले यमराज के स्वामी कूटस्थ तेज वाले और भक्तों पर कृपा करने वाले हैं आप ही सिद्ध साधक और साध्य हैं आप ही वाच्य और वाचक हैं आप ही मंत्र जापक और जाप्य तथा आप ही सृष्टि और आप ही सृष्टा हैं आप परम कारण हैं आपकी नाभि से कमल निकला है आपका शरीर मेघ के समान शाम सुंदर है सगुण निर्गुण दोनों ही आप हैं यह समस्त दृश्य रूप संसार भी आप हैं और उसके दृष्टा भी आप ही हैं आप आकाश के समान सर्वव्यापी रागरहित ब्रह्म और वर देने वाले देवताओं के स्वामी हैं आपका नाम वैकुंठ और विमल वामन ब्रह्मचारी हैं सिद्ध और देव समूह सदा आपकी वंदना क्या करते हैं आप पाखंड का खंडन कर उसे निर्मूल करने, करने वाले हैं आप पूर्ण आनंद की राशि अविवेक अज्ञान और सत्व रज तम गुणों के त्रिदोष को हरने वाले हैं यह तुलसीदास वचन मन और कर्म से आपके शरण पड़ा है इसके भय रूपी समुद्र के सोखने के लिए आप ही साक्षात अगस्त ऋषि के समान है